प्रश्नोत्तर दीपमाला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा साधक लोग सुबह चार बजे से जब ध्यान करते हैं उस तो समय सूर्योदय तो होता नहीं फिर उसे पिछले दिन का माना जाए या आज का समाधान भारतीय परंपरा में अरुणोदय से पहले तक रात्रि मानी जाती है अरुणोदय काल में सूर्य का उदय प्रारंभ हो गया ऐसा मानते हैं इसलिए साधक लोग इस काल में जो भजन पूजन करते हैं वह पिछले दिन का ही नहीं बल्कि अगले दिन का माना जाता है सुबह तीन बजे के बाद का जो काल है उसे अगले दिन से संबंधित मानते हैं इसीलिए अमावस्या संक्रांति आदि पर्वों का पुण्य काल अरुणोदय से ही माना जाता है उस काल में स्नान करने पर आपको पर्व स्नान का फल अवश्य मिलेगा ऐसा नहीं है कि सूर्योदय के बाद स्नान करने पर ही पर्व का स्नान माना जाएगा जिज्ञासा क्या रात्रि में नदी तालाब आदि में स्नान कर सकते हैं समाधान शास्त्र में ऐसा कहा गया है रात्रि में नदी तालाब आदि में स्नान नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वरुण देव का अपमान होता है पर मान लीजिए आप कहीं बाहर से घर तक पहुँचे जब सूर्यास्त हो चुका हो और स्नान करना आवश्यक हो तो उस इस समय स्नान करने में कोई दोष नहीं है यदि कभी रात्रि में ग्रहण पड़े तो उस समय भी स्नान करने में दोष नहीं लगता जिज्ञासा सूर्योदय से पहले जलपान करना उचित है अथवा नहीं समाधान इस विषय में एक विचारणीय बात यह है कि सूर्योदय कब से माना जाए अरुणोदय से माने अथवा जब सूर्य का दर्शन हो जाए तब से माने अरुणोदय के बाद अंधकार चला जाता है बिना सूर्य प्रकाश के तो अंधकार जाएगा नहीं अतः कुछ लोग मानते हैं कि उस समय सूर्योदय हो चुका है वे लोग कहते हैं कि हम अरुणोदय काल में ही संध्या गायत्री जप सूर्य को अर्घ देना आदि नित्य कर्म कर लेते हैं इसके बाद जलपान करने में कोई दोष नहीं है परंतु कई संतों का कहना है कि सूर्योदय से पहले जलपान करना उचित नहीं है पहले सूर्य को अर्घ दो प्रणाम करो इसके बाद जलपान करना चाहिए अपना नित्य कर्म पूर्ण किए बिना जलपान नहीं करना चाहिए जिज्ञासा क्या त्रैवर्णिकों को यज्ञोपवीत और शिक्षा अनिवार्य रूप से धारण करना चाहिए समाधान शास्त्र ऐसी आज्ञा देता है इसलिए अनिवार्य रूप से धारण करना ही चाहिए शास्त्र की बातों में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए हमारा हित किसमें है यह शास्त्र ही जानता है इसका व्यवहारिक पक्ष भी देखिए यज्ञोपवी संस्कार और शिखा हमारे जीवन का आधार बनता है जैसे राष्ट्रीय ध्वज दिखता तो कपड़ा ही है परंतु तो उसके साथ पूरे राष्ट्र का स्वाभिमान जुड़ा रहता है इसी प्रकार शिखा सूत्र पहले सनातनी हिंदुओं के स्वाभिमान का केंद्र था शिखा सूत्र वाला व्यक्ति नित्य गायत्री जप करता है जिससे उसकी बुद्धि का विकास होता है चरित्र में जीवन में एक दिव्यता आती है वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के समान व्यवहार नहीं कर सकता इसलिए इस संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है जिज्ञासा क्या यज्ञोपवीत संस्कार के पहले वेद और उपनिषद का अध्ययन कर सकते हैं समाधान क्यों करना यज्ञोपवीत संस्कार तो घर में होने वाला जात कर्म आदि संस्कारों के बाद बालक का प्रथम संस्कार है गुरुकुल में जब बालक जाएगा तो पहला काम यज्ञोपवीत संस्कार ही होगा और गायत्री मंत्र मिलेगा तभी उसे वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त होगा इसके पहले वेदाध्यन कैसे कर सकता है उपनिषद भी वेद के अंतर्गत ही हैं इसलिए उनका अध्ययन भी यज्ञोपवी संस्कार के बाद ही कर सकते हैं यही शास्त्र की दृष्टि है आज तो कॉलेजों में कुर्सी पर बैठकर जूता चप्पल पहनकर भी वेद और उपनिषद पढ़ाए जाते हैं उनकी दृष्टि में तो जैसे गणित अंग्रेजी आदि विषय हैं वैसे ही यह भी एक विषय है पर ऐसे अध्ययन से वेद का ज्ञान होने वाला नहीं है वह तो शास्त्रीय ढंग से अध्ययन करने पर ही हो सकता है